राश्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिय शैक्षिक प्रवध्युकी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तु थे कक्षा तीन और चार के बच्चों के लिए हमारी नागरिक सुविधाय श्रंखला के अंतरगत कारिक्रम � नानी जी नानी जी वो देखिए वो, वो गुब्बारे सुंदर हैं लोगी हैं नहीं झूला झूलूंगी अच्छा अच्छा पुलिस को मेरे बैग बटुआ मिला है किसका है वो पुलिस चौकी आकर ले जा सकता है पुलिस को मेरे बैग एक बटुआ मिला है किसका हो वो पुलिस चौकी आकर अरे, मेरा क्या हो नाया जी? पता है तो? जवान जी। तो आप बता, कहां गिर गया बेटा? सीट से मेट्रो रखा था। इधर भी नहीं। अरे अरे भाई साहब ये ये ये पुलिस चौकी किधर है? सर्कस के पीछे पुलिस का तंबू लगा हुआ है। अच्छा अच्छा धन्यवाद। चल सोनू चल बेटी चल चल जल्दी चल। लेकिन आना जी पुलिस वालों के पास आपका बटुआ कैसे पहुंचा? क्या पता बेटा। 2250 रुपए हैं उसमें। फोटो भी है मेरा। पता भी है। लेकिन अनन्या जी आप फोटो क्यों रखते हैं बटुए में पहचान के लिए बेटा कोई दुर्घटना हो सकती है वो देखिए पुलिस अह सुनिए वो आ, मेरा बटुआ खो गया है हम क्या है बोलो जी बटुआ खो गया है अभी-अभी आपने अनाउंसमेंट करवाई थी ना हम्म किस रंग का है? जी काले रंग का उसमें पैसे कितने हैं जी ठीक से तो याद नहीं है मेरा ख्याल है दो नोट 100 100 के और एक 50 का शायद एक 10 और 5 का भी है फोटो भी है उसमें मेरा हम्म हम्म हां ठीक है लो यहां दस रख कर दो जी जी ये लीजिए गिन लो ठीक है जी पूरे हैं धन्यवाद नाना जी पुलिस वाले तो बहुत अच्छे हैं हां हां बेटा पुलिस तो हमारी मदद के लिए ही होती है अच्छा नाना जी अब झूला झूलने चलते हैं हां हां चलो चलते चलते। चलो अब तो मैं झूला झुलाएंगे और और, और और क्या खाएगी तू है <laughs> <laughs> कोई मेला हो जलसा हो भाषण हो जहां भी भीड़भाड़ ज्यादा हो वहां कोई गड़बड़ ना हो जाए इसीलिए पुलिस हमारी मदद करने के लिए वहां तैनात की जाती है अरे इस मोहल्ले में ये पुलिस की गाड़ी क्यों आ रही है पता नहीं कहां चला गया आप ही हैं मिसेस भटकर जी हां जी मैंने ही पुलिस स्टेशन फोन किया था बच्चे का नाम सुनील सुनील है उसका नाम उसकी उम्र 6 साल का है कोई फोटो है आपके पास हां हां फोटो भी है अच्छा ये बताइए कि आखिरी बार आपने बच्चे को कब देखा था दोपहर 3 बजे के आसपास देखा था कोई 2 घंटे हो गए सुनील मेरा भतीजा है गांव से आया हुआ है पर आपने उसे अकेले बाहर भेज दिया मेरा बेटा बंटी और सुनील दोनों साथ में झूला झूलने गए थे जी बस एक एक मिनट के लिए पानी पीने गया और मुड़कर देखा तो सुनील वहां नहीं था हम आसपास सब जगह ढूंढ लिया हमने अच्छा अच्छा आप हौसला रखिए और हां कोई खास पहचान कोई निशानी, निशानी। हां जी वो उसके माथे पर एक चोट का निशान है उसने लाल स्वेटर डाला हुआ है सफेद पैंट पहनी है और हां काले जूते हैं उसके अच्छा ये बताइए कि बच्चे का रंग क्या है रंग गोरा है गोरा रंग है उसका हम सर राजेंद्र नाम का एक आदमी एक बच्चे को लेकर आया है पुलिस स्टेशन बच्चे का नाम है बॉबी हम बिठाओ उसे आ रहा हूं मिला जी मिल गया सुनील हां नहीं, नहीं नहीं वो थाने से एक वायरलेस था कोई और बच्चा मिला है और उस ओ, बच्चे का नाम है बॉबी बॉबी हां जी हां वही सुनील कोस का का नाम बॉबी है जी, जी, जी, जी।, जी आप लोग भी कमाल करते हैं पूरी जानकारी तो हमें देते नहीं अरे आपको बताना चाहिए था कि उसके घर का नाम बॉबी है हां ये तो जी जी गलती हो गई अच्छा ठीक है चलिए अब पुलिस स्टेशन में साथ चलिए अरे आप को उसके घर का नाम भी तो बताना चाहिए था ना वो मैं भूल ही गया मुबारक भगवान ने आपके सुन लीजिए आइए जी बच्चों फोन की ये घंटी पुलिस स्टेशन पर ही बज रही है नमस्कार ड्यूटी ऑफिसर नीना शर्मा थाना रामनगर एक्सीडेंट हो गया कहां पर हुआ है आप कौन बोल रहे हैं गांधी चौक पर स्टेट बैंक के सामने कार स्कूटर की टक्कर हो गई जल्दी आइए आपका नाम राजेंद्र कुमार जरा जल्दी आइएगा हां ठीक है पुलिस अभी वहां पहुंच जाएगी थाने चौक पर कार में टक्कर हो गई है थाने पुलिस को भेजें बच्चों अभी आपने सुना कि पुलिस ने एक्सीडेंट की सूचना उस दूसरे पुलिस थाने को दी जहां से एक्सीडेंट का स्थान पास था ताकि पुलिस जल्दी से जल्दी वहां पहुंच सके हेलो हेलो चार्ली 1 41 41 41 Duty officer Nina Sharma nè saw number, yani police control room se iittalaah di hai ki gandhi chauk per scooter or car me tukkar ho gai hai. Sthaniya police ko foran bèje. Over and out. Yes, यस सर। ये स्कूटर वाले को तो कोई होश ही नहीं है। ओहो आप लोग जरा हवा तो आने दीजिए पीछे। हट जाइए हट जाइए। पता नहीं क्यों इतनी जल्दी होती है। राम सिंह? इसकी जेब से जो डायरी मिली है ना उस पर लिखे पते पर और इसके घर वालों को खबर कर दो। ओके से। हां आराम से। जी कार और स्कूटर पुलिस स्टेशन पहुंचा दो ओके uh, सर okay, मुझे अस्पताल में पता नहीं अभी कितना समय लगे ड्राइवर yeah. yeah. चलो यस सर बच्चों सड़क पर जब सायरन बजाती गाड़ी जा रही हो तो समझो वो जल्दी में है और उसे फौरन रास्ता दे देना चाहिए बच्चों आपने देखा होगा सड़कों पर चौराहों पर खड़ी पुलिस यातायात के नियमों के बारे में हमें बताती है यह सामने जो रेड लाइन पास खड़ी है बस के राइट में खड़ी हो गई है रोड इंडिसिप्लिन है इसको आगे करके लेफ्ट में करें ताकि और ट्रैफिक चलता रहे यह स्कूटर डीएनए 5529 बड़ा रैशली नेगलिजेंटली और डेंजरसली ड्राइव कर रहा रोके जरा बाई कर इतनी स्पीड मर रहा है क्या आपकी गाड़ी धुआं कितना छोड़ रही है देखा आपने अच्छा लाइट्स भी नहीं है मैडम रास्ते में ही लाइट खराब हुई है लाइसेंस दिखाइए लाइसेंस वो तो घर पर रह गया गाड़ी के पेपर्स जी पेपर्स वो जल्दी दिखाइए जी वो जल्दी में था ना घर पर ही गाड़ी चलाते हुए इतनी लापरवाही आपको पता है आपने कितने नियमों को तोड़ा है जी और आपका ये हेलमेट देखिए कैसे पहन रखा आपने देखिए जरा ठीक से क्यों नहीं पहन रखा आपने हेलमेट को जी मैम अभी ठीक कर लेता हूं आपकी जल्दी आपकी जान भी ले सकती है यदि हम यातायात के किसी नियम को तोड़ते हैं तो पुलिस हमें पकड़ सकती है यातायात के नियम हम लोगों की सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं सुरक्षा के लिए पुलिस तो हमारी मदद करती ही है पर सड़क पर चलते समय हमें भी पूरी सावधानी बरतनी चाहिए हम सब लोग एक दूसरे की मदद के लिए ही तो हैं सब लोगों से मिलकर बनता है समाज और भाई समाज में रहने के कुछ नियम हैं उन नियमों में एक है अनुशासन इतनी रात गए पुलिस यहां क्यों आई है वाज रहे है बोले से हैं जी जी तो कृपया बंद कीजिए इसे बंद कीजिए इसे क्या इतनी रात गए आपने पूरे मोहल्ले को तंग कर रखा है हमें परेशान कर रहे हैं जी आपने घर में हम कुछ भी करें पर आप वो सब नहीं कर सकते हैं जिससे दूसरों को परेशानी हो समझे आप मेरी बच्ची का इम्तिहान चल रहा है जी हम तो अजी आप ही सोचिए अगर आपके अपने बच्चे की परीक्षा हो तो क्या इतनी जोर से संगीत सुनेंगे आप देखिए एंट्री चोर मैं ना सोने देते बताइए अगर आपके घर में कोई बीमार हो जैसा इनके घर में है तो जी जोर से रेडियो चलाएंगे ना, ना, ना, जी ठीक है लेकिन आप सुनिए तो सही आप वैसे भी रात को सब लोग आराम से सो रहे होते हैं कम से कम दूसरों की परेशानी को समझिए आप तो वो तो अच्छा है अच्छा जी अगर आपको संगीत सुनने का इतना ही शौक है तो उतनी आवाज में सुनिए जिससे कि आपके पड़ोसियों को परेशानी ना हो वैसे मेरी शिकायत किसने की है जी पूरे मोहल्ले ने की है और अच्छा काम किया है देखिए आज के बाद कभी ऐसा नहीं होना चाहिए समझ गया ठीक है जी नहीं होगा हां चलता हूं अनुशासन और कानून का पालन करने के लिए मदद करती है पुलिस अब अगर आप में से कोई पुलिस में जाना चाहता है तो उसे अभी से इसकी तैयारी करनी होगी खेल कूद में खूब भाग लेना डोर लगाना स्वास्थ्य का ध्यान रखना और बनना निडर पुलिस अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम परियोजना मार्गदर्शन सुश्री जयचंदीराम संयुक्त निदेशक आलेख रमेश रानी शर्मा भाषा मार्गदर्शन डॉ मंजुला माथुर विषय विशे विशेषज्ञ डॉ दलजीत गुप्ता कलाकार सुरेंद्र शेट्टी, कीमती आनंद, नीरज शर्मा, अभय भार्गव, राम मेनी, मंजू मेनी, सुचित्रा गुप्ता, वीना होरा, बाल कलाकार अंकिता, पल्लवी भारती, ध्वनि अंकन सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन, निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा